एवं साक्षी परतम दृष्टान्तु प्रख्यान लज्जाल साक्षी चिदाभास जब अपने असलियत से पता लग जाता है वह एक तरह से अभी तक पुटस्पर कर्तव्य आरोप लगा रहा था उसके लिए मानव क्षमा चाहने के समान अब साक्षी का ही चिंतन करने लगता है और साक्षी का साथ अपना अभेद है ना बिम पक्ष से अपने आप को सचिदान स्वरूप से चिंतन करने लगता है और कभी कोई पूछे भी तो अपनी तो का कथन करने में उसको बड़ा लज्जा होता है ज्ञानी से पूछा जाए आप कौन है कहां से आए क्या है घर कहां का तो क्या बोलेगा कैसे प्रश्नों घृणा हो कौन सा शरीर है कहाँ पैदा हुआ है क्या लेन देन है जो मिथ्या है उस तो मिथ्या क्या पता लगा तो हाल जैसे राज्य में दिखाया बारे में पूछा जाए ये सर्प का माता पिता कहाँ है ये सर्प कितने भाई बहन थे ये सर्प कितना जो है मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा था कितने उम्र का था कब अपने घर से छोड़ इधर आ गया उस सांप के बारे में जितने प्रश्न डालो वो प्रश्न तो बेवकूफी के अलावा रहे क्या उससे जवाब है मिथ्या साम्प का कोई जवाब अब जितना भी प्रश्न उठाए उसके संबंध में उसे तो कोई जवाब ही नहीं दे सकते था। उसी प्रकार से मिथ्या शरीर को लेकर के जो चिराबा विमान करते रहा और अब तक कहाता रहा मैं करता हूं मैं भोगता हूं अमुक मेरा नाम माँ बाप अमुक प्रांत का ये है वो है अब जो है जब पता चल गया सारा मिथ्या है तो उसके बारे में स्मरण करने से उसको लज्जा होगा पूछने पर जवाब कहां से देगा वो? वासना स्मृति में आ जाए तो उसे बड़ा लज्जा हो जाता है इसके लिए दृष्टान है उस वेश बात कर रहे हैं जिसके जो उपस्थित में क्या हो गया कोढ़ हो गया कोढ़ की बीमारी हो गई योनि में वो किसके साथ सोएगी कैसे बोले किसी से क्या कहेगी वो वेश्या अपनी ही वेश्या पंद्रह सो लज्जा जाएगी कि नहीं आएगा आएगी स्थिति में उसी भास अपने आप के कर्तव्य बड़ा लज्जित हो जाता है उपस्त वेश्या कु विलज्जते जानतो अग्रे तथा स्व प्रख्या तो कुठिनी वेश्या जिसका रोग से ग्रस्त हो गया है, ऐसी वेश्या के पास का भी, भी जाए तो लज्जित होकर कहेगी नहीं नहीं, विलासुज अब आगे कभी विलास और चाहेगी नहीं लज्जित हो जाती है जानतो अग्रहानु जानतो अग्रह वेश वे कुछ जब उसको जानकारी हो गई कि मेरे को हो गया है तब फिर बाद दोबारा किसी प्रकार से विलास के लिए लज्जित हो जाती नहीं प्रवृत्त होती है तथा हो। उसी प्रकार आभास आभा अपने प्रख्याति हो गई अपने बारे में असलियत स्पष्ट हो गया कि मैं मिथ्या हूँ कल्पित हूँ इस वास्तव में कर्तृत्व नहीं भोक्तृत्व नहीं कुछ भी नहीं झूठा था जब ऐसे हो गया वह भी उसके पश्चात किसी प्रकार के प्रवृत्ति में लज्जते कि अब तक साक्षी में मिथ्या बुद्ध देहत्र विशिष्ट अभ्यास पूर्वक मिथ्या करतृत्व मिथ्या भोक्तृत्व तो आदि का आरोप लगा करके दोषी हो गया था जैसे अपने आप का वेश अपने आप को क्या मान रहे थे बड़ी सुंदर हूं मैं मेरे से कोई नहीं ऐसे मानकर जब पुरुषों का आकर्षण करती रही इसी पर इच्छिदा भाष जो है अपनी मिथ्या भोक्तृत्व में सत्यत्मान करके सारा जगत व्यवहार करता रहा प्रवृत्ति होती रही उसकी जगत में विभिन्न प्रकार कामना करना उसको पूरा करने के लिए पूरी प्रयास करता था एना उसे अश्लेय पता चल गया कि भाई मेरा आश्लेत तो वास्तव में सुंदर नहीं हूँ वास्तव में रोग ग्रस्त हो गया सौंदर्य नष्ट हो जाएगा अपने आप जैसे मालूम हो जाए कि ऐसा ऐसा रोग है तो अपने आप स्त्री मरी से हो जाती उसकी सारी तेज खत्म हो जाता है सारे जो ऊर्जा जो उत्साह है उमंग है सब समाप्त हो जाता है देखना लोग बाहर मिलता है कि स्त्री को बता दो भाई उसके स्तन में कैंसर हो गया अब ज्यादा जिंदगी खत्म हो गई सुनते ही वो खत्म हो जाएगी इस तरह से अब उपस्थ कुष्ठ कुष्ट हो तो और भी खराब है जान तो अग्रे उसको पहले से जानते हुए वो कैसे प्रवृत्त हो सकता नहीं प्रवृत्त हो सकता था।, हो था। इसी प्रकार सकते भी पहले से उसको मालूम हो गया कि मैं में मेरा था, वो था और मैं अपने कार्य मैंने किया है कि पश्चाताप करता हुआ एक तरह से मानो वो अपने आप की प्रवृत्तियों में सकल प्रकार की प्रवृत्तियों से वो निवृत्त हो जाता है लज्जित होकर निवृत्त होता है इधानी शरित्रया विवेचित से चिदाबाद पुनः तादात भ्रमा भाव दृष्टान दोबारा तादात होगा भी नहीं बार बार शंका होता है लोगों को एक बार अविज्ञा दूर हो जाए चीजावास के से तार दोबारा हो सकता फल जाए, जाए। अनाजिकाल में कभी दोबारा मैं मैं जैसे झगड़ेगी वैसे दोबारा तो झगड़ सकती है ऐसे बार बार ये प्रश्न लोगों की दिमाग खाता है विश्वास नहीं होता लोगों को एक बार जो नष्ट हो गया दोबारा नहीं आएगी ये बात उसको विश्वास ही नहीं क्षणभर के लिए वह आसना वसा पार कर मान लो भोग भी हो जाए तुरंत तो वापस ज्ञान अब बताएंगे अभी तुरंत ज्ञान आ जाता है जैसा भारत प्रस्ताव में एक्टिंग करने वाला है कोई भी एक्टर है अभी उस सिनेमा को जब एक्टिंग करते रहता है वो एक्ट्रेस और नाम बोला विजय बुलाती है मान लो उस सिनेमा में नाम है उसका और तुरंत रिएक्शन करेगा लेकिन अंदर से मालूम रहते हैं मैं विजय नहीं मेरा नाम अमिताभ बच्चन मालूम है ना उसको शर्ण भी मालूम है जो, जो व्यवहार कर रहा है एक्टिंग कर रहा है लेकिन होकर क्या करता पर असली नाम को कर लेता है कुछ देर के लिए और नकली नाम से व्यवहार कर रहा है, जो जो है, है। बायतानुभूति से व्यवहार कर लेता है, है। इसलिए ज्ञान को कभी बाधित नहीं कर सकता एक बार ज्ञान अनुभूति हो जाए अज्ञान नष्ट हो जाए दोबारा किसी भी कारण से किसी भी तरीके से है? किसी भी निमित्त से दोबारा ज्ञान का विस्मृति नहीं होगी उसके लिए दृष्टांत समझा रहे विवेचित भाष है वो दोबारा शरित्र के साथ में हो जाए ऐसी आशंका उस भ्रम दोबारा नहीं होता उसे दृष्टान गृहित ब्राह्मणी प्रायश्चित चरण पुनः संकर्य तथा भास शरीर को चोरी कर ली पकड़ लिया छू दिया और क्या क्या ब्राह्मण ने दो दर में छू दिया शूत्र ने छू दिया अमीर जाके स्नान करना पड़ेगा प्राश्त करनी पड़ेगी सप्त मृत्यु का स्नान है सप्त समुद्र स्नान इस अपने जमाने में लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग अपने घर में रखते थे सात जगहों की मृतिकाएं होती है जहाँ घोड़ा रहता है वहां का मृतिका गाय जहाँ रहती है वहां की मृतिका चौराहे का मृतिका सात प्रकार का मृतिका घर में हमेशा रखते थे और सप्त समुद्र के जल रखते थे सप्त तीर्थों का जल रखते थे कलश में शील रहता था वो ऐसे वैसे शील को तोड़ करके जो शुद्ध घर वो लोग देते थे उसमें डाकते थे शुद्ध करते नियम था हम लोग को समझ में नहीं आता था बचपन लोग देखते ना घर में छोटे छोटे पूजा स्थल में वो छोटे छोटे क्रश जिसे रखा हुआ है तांबे का और या पीतल का वो उससे क्या है मालूम नहीं बंद ये क्या है खिलौने रख दिए हैं पूजा करने भगवान की फोटो है सब है ये क्या है बीच में पालू मूर्तियाँ है तो ठीक है उसकी पूजा होता है अभिषेक होता है सब करते थे लेकिन ये क्या है समझ में नहीं आता हम लोग सोचते हैं इसे कुछ खिलौने रखते हैं साथ में भगवान के लिए खेलने के लिए लेकिन भगवान को रखते ना खेल खिलौने वैसे रखती रखते बच्चे थे तो ऐसे सोचते थे थोड़ा बड़े होने के बाद समझ में पूछा था पता चला उन्होंने कर सब तो सब जो है तीर्थों का जल है ये सब समुद्र का जल है ये सब तीर्थ नदियों का जल है अलग अलग सब रखे थे जैसे सप्तमृतिकायें हैं सारी चीज रखे इसीलिए कि कभी ऐसा हो जाए भूल झूक से हमें जाना पड़ जाए हमले चंगे वो मिलिट्री में नौकरी भी करते थे वो सोच रहे थे कहीं चना जाना पड़ जाए कहीं दारू ही कोई जब पिला दे जबरदस्ती झोटा मोटा जाए कोको कोला कोल पिला देते हैं ठगाया जाए तो इसलिए सारी चीज रखे जाता है नियम सख्त थे फल के रस कुछ नहीं पीते थे कहीं पी जाए हम लोग भी ऐसे करते थे देशों में गए अपनी खिचड़ी पकड़ खिचड़ी का कुछ नहीं बनता बनाना चाहता था तो उस समय दाल चावल डाल दिया मसाला रेडीमेड दिए कर माँ जी उसको डाल दिए और पका दिए चुप सीटी बच गया आधा जला आधा कच्चा जैसा भी हो खाना पड़े क्या करें विदेश में है और फल करता है इन सारे रोज की मृत्यु संबंध हो जाए तो शुद्धिकरण के लिए पैसे लफड़ा करना पड़ेगा ताजा गोबर लाएंगे चावल जो छानते चावल की छरनी होती है वो झरनी सर पर रखना है उसको गोल के उसमें डालेंगे नफड़ा है तो प्राचित कर, इस तरह से होते दोबारा चाहेंगे उनसे ब्राह्मण कभी नहीं ऐसी प्रायश्चित विधियां कर दी गई ताकि दोबारा भूल से भी नहीं करेगा चांद के करना तो दूर की बात वो भूल से भी नहीं करेगा डरते रहे अंदर से काम करते इसे कहते हैं प्रायश्चितम चरण पुनः संकीर्ण नहीं हुआ दोबारा से कभी वो मिलेगा जुड़ेगा दूर से से भाग जाएगा तथा उसी प्रकार भूल तो भी दोबारा शरीर के साथ नहीं करेगा एक बार अकल खोल जाए दोबारा कौन बूर करे बुरा काम दोबारा चिदाबास जो है उसे मिलता नहीं अर्थ शक्ला के साथ आदत धम नहीं करता है न केवल स्व अपराध निवृत्तें साक्ष किंतु किन्तु महत्प्रयोजन सिद्धार्थम छिदा भाष आपने कहा था साक्षी पर दुनिया आरोप लगाया था माफी मांगते उत्तर से वो साक्षी का अनुसरण कर रहा है और साक्षी का स्वरूप का चिंतन करता है सच्चिदान स्वर्ग वो मैं ऐसा विचार करने लगता है इतना ही नहीं केवल अपने अपराध की क्षमापना भी प्रायश्चित के नहीं है अब चिदाभा भी पता लग गया है साक्षी का अनुसरण करने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा महत् प्रयोजन सिद्धि महान प्रयोजन की सिद्धि होने वाला है इति लोघ्याय दृष्टांत माह से दृष्टांत समझाया जा रहा है चिदाभा डबल प्रयोजन को लेकर चल रहा है साक्षी का करने का पीछे उसका दोगुना प्रयोजन दिख है शरीर का अनुसरण करता रहा चंदी बार अनंत जन्मों से और यथार्थ पता लगने के बाद साक्षी का अनुसरण करने लग गया और साक्षी का अनुसरण करने के बाद अब उनको यह भी समझ में आ गया है कि केवल साक्षी का अनुसरण करने से स्वकृत अपराध का क्षमा होगा इतना ही नहीं बल्कि महान प्रयोजन भी सिद्ध होने वाला है क्या महान प्रयोजन मोक्ष ही सिद्ध हो जाएगा दो बार आय जन मरण का चक्कर खत्म होगा यौवराज्य पुत्र साम्राज्यवान छया राजानुकारी भवतीक्ष राज्य तौर राजपुत्र राजपुत्र जिसको युवराज बना दिया गया है जो राजपुत्र जिसको युवराज बना दिया गया वो क्या चाहता है अब मैं सम्राट बन जाऊं ऐसा बीच में सस्पेंड ना हो जाए दूसरे भी युवराज बना सकते हैं ना इसको हटा दूसरे को बना भी सकते हैं क्या गता? राजा इसी बना रहता है ताकि मुझे राजपद की प्राप्ति हो जावे। इस जाए इसका सच्चिदान रूप हो जाऊ केवल अपराध की क्षमा हो इतना ही नहीं आस्तकृत अपराध का क्षमा हो इतना ही नहीं बल्कि मुझे मैं उस सच्चिदान स्वरूप को ही प्राप्त कर जाऊ इस भावना से वो साक्ष्य का अनुकरण करता है राजपुत्र यवराज्य स्थित साम्राज्य वांछया साम्राज्य की प्राप्ति की इच्छा से राजा राजानुकारी भवती राजा का अनुकरण करने वाला हो जाता है तथा उसी प्रकार चिदा भाष साक्ष्य अनुकरण कर रहा है पहले यवराज्य की प्राप्ति करने के लिए राजा का अनुकरण किया और अब साम्राज्य की प्राप्ति करने के लिए राज पद की प्राप्ति के लिए वो का अनुकरण करते है। पर साक्ष्य ने क्या किया अपने आप राज की क्षमा की याचना करते हुए साक्ष्य का अनुकरण किया था और अब सच्चिदान स्वरूप कोई प्राप्त करना चाहता है राजपद को जैसे राजा का कोई प्राप्त कर रहा है साक्ष्य का स्वरूप क्या है इसलिए चीदावास साक्ष्य का अनुकरण करता है सिंगाउल लोकन्याय ने कह दिया टीकाकार ने इसे विश्व करता क्या अपना लक्ष्य है किसी न किसी पशु को मारना अपने भोजन के तो करता ही है वो घूमने लगता है समझो क्या वो किसने ने किसी को मारके खाने के लिए लाने वाला है, है, वो जाता है, मारता है। को मारने के बाद सीधा वो नहीं आता घर गुफा की तरफ और भी घूमते रहेगा वो घूमते घूमते सायंकाल के समय तक घर पहुंचेगा निकला घर से नौ बजे दस बजे मिल गया कोई पशु तो साढ़े बजे घर पहुंच गया ऐसा नहीं दस बजे को मार दिया उसने उसको अपने पीठ पे लाद लिया लाद करके भी चलता आगे फिर घूमता है और मिल जाए तो उसे भी मारना है और केवल आगे चलता ही नहीं सभी दिशाओं को देखते हुए ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ घूमते हुए देखते उसी प्रकार ये भी किया पहला इसका काम था चिरावास का अपराध छवा उतरे में छिप बैठा और अब साक्षी का स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसका करता है जिस सिंह जो है एक को मार लिया और और प्राप्ति के लिए आगे और बढ़ता है चाहे ध्यान भी रखता है तो पूरा सजग है धोबरक कहीं शरीर के साथ में हो जाए ये सिंह सजग रहता है एक को मार करके आरस नहीं करता हो तो दूसरा पोषाक मेरे मार दे पूरी सजग रहता है जैसे पंचानंद कहते हैं एक नाम पंचान ऊपर और चारों दिशाए पांचों दिशाओं में मुख है जिसका मतलब तो पांचों दिशाओं की ओर वो घुमाते हुए देखते हुए चलने वाला जानवर ऊपर भी देख पेड़ों में भी देखते रहेगा बार बार कोई ऊपर बैठ कूद ना जाए खोपड़ी पे हाँ ऊपर भी देखेगा आगे देखेगा पीछे देखेगा इस देखे, उस देखे, पूरी सतर्कता और सजगता के साथ चलता है उसी जो यहां पर पूरी सतर्क और सजग है कि दोबारा दोबारा दोबारा हो जाए, दो भ्रांति विषय के जो भोग हो रहे आसक्ति न हो जाए पूरा सतर्क रहता है हमें ऐसा विरक्त से अलग कट करके अपने साक्षी का अनुसरण करने के प्रयास करता है ऐसे चिदाभास हो जाता है इसलिए कहते श्रावलोक न्यायी राजानुकार होती राजा युव प्रजा रंजन आदि गुणवान भवती राजा के समान वही प्रजा रंजन आदि लग जाता युवराज क्यों वह राजा बनना चाहता है ठीक उसे ये भी क्या करता है खुद स्वच्छता स्वरूप बनना चाहता है साक्षी का अनुकरण करने लगा रहा था युवराज से राजानुसरण है साम्राज्य फल युवराज को तो राजा का अनुसरण करने साम्राज्य में फल प्राप्ति देखने को मिल रहा है नई हम साक्ष अनुसरणे साक्षी अनुसरण करने में साक्ष को क्या लाभ होगा कोई प्रयोजन नहीं जी कह पूर्व पक्ष कहता है आजा तुसरण कथम प्रवर्योजना प्रवर्त और विवेक चिदावास कैसे प्रवर्त हो जाएगा ना प्रयोजन मनुद्दीश्य मंदो भी न प्रवर्त जब है कविमुत न्याया लग जाएगा कि मूत विवेकी चिदावास जब विवेकी हो गया चिदावास ऐसे विवेकी चिदावश कैसे करेगा अनुसरण किसे बिना कोई प्रयोजन का सन ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म वेत्ती न चेतरत यो ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवती मुंडषद में साख लिख दिया है जो ब्रह्म को जानेगा और ब्रह्म ही हो जाता है ही, तदेक चित्त इसलिए चिराबास ने पहले चित्र से किया है ना इसीलिए न चेत्र साक्षी का अनुसरण करता हुआ साक्षीमय चित्त वाला होकर के ब्रह्म ही को जानने का प्रयास करता ब्रह्म कार वृत्ति से ब्रह्मानुभूति करने लगता है न चेत्र अन्य किसी वस्तु को चिदाबास ग्रहण ही नहीं करता मुंडकोन मंत्रतेरे स यो है ना सब्रमित कुले तरकम तर गुहांथिभ्यो विमुक्मृतो मुंडकोपन सो पुरुष निश्चित वहां उस पर ब्रह्म को जान लिया अनुभव कर लिया ब्रह्म ही हो जाएगा ब्रह्मित कुले कुले कुल में कोई अप्रमित नहीं होएगा होगा शिष्य परंपरा में जिन जिन जिनको वेदांत प्रतिषद पढ़ा जाता है वो भी निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे उसकी परंपरा में कोई अप्रमित कभी नहीं होगा शिष्य परंपरा इसलिए कहते हैं यहाँ अश्य कुल नभ्रम्भित भवती उसे कुल में कोई अभ्रमित नहीं होता इसलिए असली ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी किसी को शिष्य नहीं बनाता है आसानी से किसी को शिष्य थोड़ी दे देता है जो ऐसे महापुरुष लोग होते हैं दस बीस दीक्षा नहीं देते हैं एक योग्य अधिकारी मिला तो उसको दे दे नहीं तो ऐसा शरीर छला जाए लेकिन वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ते मर रहा है किसी ने इसको दे ही दू उ घोड़े को किसको दे दिया ऐसे नहीं होता देते नहीं हो भले हो दे तो कोई ऐसा महान योगी बिल्कुल जिसकी अब अंतिम चवि खोलना बाकी रह गया ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ कोई पहचान नहीं और उसी को उपदेश देकर प्रमित बना देते इसे उनका कहना है कि देखो कि उसके कुल में अभ्रमित नहीं हो अब हजारों को दीक्षा दे रहे हैं हजारे चेड़े हो गए सबके सप्रो भी थोड़े हो जाएंगे ऐसे का कुल में तो जैसा गुरु ऐसा चेड़ा घूमते रहेगा आधा बनिया आधा ब्राह्मण आजकल के महात्मा यही तो है आधा बनिया आधे ब्राह्मण है पढ़े लिखे है पढ़ाते भी है ब्राह्मणों का काम भी कर रहे हैं और पूरा हाई पैसे के बीचों को कमाने में लगे अनेक प्रक्रिया अपनाते हैं कभी मंदिर कभी कुआ कभी टंकी कभी टंकी कुछ न कुछ बहना बना देंगे योजना बनाते रहते हैं और एक योजना एक उत्सव विभाने मा, मांगते रहते मंगत राम दो दो, दो पुण्य के भागी बनो दो और पुण्य के भागी बने बोल होने आदि ब्राह्मण आदि बनी और कभी कभी थोड़ा क्षत्रिय भी हो जाते हैं पर से जुड़ करके जो है लड़ाई भड़ाई में भी चल देते हैं थोड़ा राजनीति में भी आ जाते हैं तो ज्यादा आ गए क्षत्रिय तो ज्यादा उभर रहा है और तर शोक शोक को तर जाता है सगल पापों को तर जाता है हृदय में विद्य हृ गुफा में विद्यमान सारे ग्रंथियों को वो तोड़ के निकल जाता है वह अमृतो भगवती अमन धर्मा हो जाता है यदि श्रोताओं ब्रह्मभावि रूप से फल से श्रीमान में, में तो ब्रह्म, ब्रह्म भाव आदि फल तो की प्राप्ति श्रवण है साक्ष्य अनुसरण में चिदाष प्रवृत्ति जो कहा गया वो बिल्कुल उचित ही है ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मभाव प्राप्त हो चिदाष्व एवं ब्रह्मज्ञान के द्वारा ब्रह्मभावी प्राप्ति हो जाए फिर तो चिदाभा की चिदाभास नष्ट हो तो जाएगा ना अतः स्विनाश है कथम प्रवृत्त है स्वच्छताभार जो है अपने स्वरूपनाश के लिए क्यों प्रवृत्त होएगा? यही तो सबसे भारी कि हम ब्रह्म हो तो हम क्या रह जाएंगे आनंद अन बोकर बहुत तर्क होता है दृष्टांत आते नदियां समुद्र में गए समुद्री हो गए लेकिन नदियां समुद्र में समुद्र हो गए हैं अब समुद्र में रहते वक्त क्या नदियां अपने आप को समुद्र रूप में समझ नहीं है नहीं समझ सकती है क्योंकि नदी तो समुद्र हो गई अब वहाँ अंदर में जाकर अलगों को पहचान रहेगा क्या उनका कुछ कि मैं गंगा जी हूँ अब मैं समुद्र हो गई हूँ नरदा जी बोल रहे मैं भी समुद्र हो गई हूँ सभी अपना बोल रहे हैं क्या वहां जाने के बाद उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है वो ब्रह्म ही हो गए फिर हम कौन अनुभव करेगा समुद्रत्व का अनुभव कौन करेगा जो गंगा समुद्र अनुभव करने चलिए यहाँ से वो समुद्र ही हो गई अब अनुभव कौन करेगा समुद्रत्व का ही इसे कहते फिर तो हम भी ब्रह्म ही बनेंगे नहीं ब्रह्म अनुभव कौन करेगा भी चले चीनी का छकने गए और चीनी हो जाए चीनी का आनंद कौन भोगेगा आप ही मीठे हो गए, गए। दूसरा फिर आपको फायदा क्या उसका इसलिए कहते हमें ब्रह्म नहीं बनना है, हम अलग ही रहेंगे ब्रह्म से ब्रह्म का आनंद लुटते रहेंगे ऐसे बहुत उनका विचार है कहते ऐसा नहीं है उत्कृष्ट फल के लिए निकृष्ट स्वरूप का नाश सभी चाहते हैं ये लोक व्यवहार में देखने को मिलता है उत्कृष्ट फल पाने के लिए अपनी निकृष्टता को त्याग ही पड़ेगा में तैयार है अब देखो जो जी कितने नाराज थे विशिष्ट पर क्यों क्योंकि ब्राह्मण के लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे वच ब्राह्मण नहीं बोल रहे थे इस बात पर नाराज होकर के वच के सारे बच्चों को मारनाला गुस्सा मेरे को ब्राह्मण नहीं बोल रहा मैं ब्राह्मण तो प्राप्त कर चुका हूँ फिर भी मेरे को ब्राह्मण नहीं मान रहा जैसे आप लोग जो है मान लो पास हो गए हैं मार्कशीट भी आ गया मार्कशीट में भी आप जो है फर्स्ट रैंक फिर भी आपको डिग्री ना दे तो आप जाके नहीं लड़ोगे फिर भी मैं मार्कशीट हो गया पास हो चुका हूँ फर्स्ट रैंक आ चुका हूँ फिर भी मेरे को डिग्री क्यों नहीं देते हो आप यूनिवर्सिटी में जाकर लड़ाई करोगे डिग्री के लिए उसी प्रकार विष्वामित्र बिगड़ है मैं सारे परीक्षाएं पास हो गया ब्राह्मण तो मेरे अंदर आ गया है पक्का है ब्रह्म को मैं जानता हूँ गायत्री के साक्षात कर मुझे हो गई और फिर क्या रह गया अब फिर मैं तुम जो है जो है बोल नहीं रहे ब्राह्मण वैश्य नाराज हो गए लेकिन वहां पर अपने शत्रुत्व को नाश्ता थे कि नहीं थे वो चाहते थे खत्म हो जाए मैं ब्राह्मण हूँ ये सब माने मेरे को ब्राह्मण करके मान लेकर और सारी दुनिया मानने को तैयार के लिए वशर जो मान नहीं रहे थे ये परेशानी थी अपने क्षत्रित्व में नाश करने के लिए कितना उत्सुक थे केवल क्यों मैं एक ब्राह्मण बन एक उत्कृष्टता को पाने के लिए अपनी निकृष्टता जो क्षत्रत्व थी उसे त्यागने के लिए उतावलापन थी और तो निर्णय लिया आप इस, इसको हटाई दो जैसे हो ना आप क्या करें वंशास्त्र को उड़ा दो खुद ही वंशशास्त्र बन जाएंगे क्या करेगा अभी जब चलेगा नहीं तो उससे वह छुट को मार देंगे मैं अपने आप को बोल दूंगा मैं ब्राह्मण हूँ मान जानी महान हूँ कौन टक्कर देगा मेरे को यही तो है ना इसको मिटा देते हैं मारने के लिए वो पहुंचे उनके झोंपड़ी गए अब वहां पत्नी सा वार्तालाप हो रही थी उस समय सुनाई आवाज पत्नी का इससे पीछे छिप गए अकेले तो में मारे औरत तो तो का क्या, क्या दोष है और को क्यों मारना वो जब चली जाएगी अपनी कुटिया में तब इनको अकेले में मार देना सोच कर पीछे खड़े हो गए तब बोल रही थी उसे आप जो है क्यों ऐसे कर रहे ब्राह्मण तब वो कहे वो ही ब्राह्मण कहने की क्या जरूरत है मेरे कंस में ब्राह्मण हो जाएगा क्या बस उस झूठे अहंकार में वो अपने झूठे अहंकार छोड़े तो ब्राह्मण है ही ये सुना तो दिमाग खराब हो बड़ा अपराध मैं मैंने कर मतलब सारे चरणों में रख दिए माफी मांगने तुमने गले कर मैं ये हूँ अरे ब्राह्मण में मैं पना नहीं आना चाहूंगा मैं ब्राह्मण में क्यों क्षत्रित था अंश थोड़ा सा मैं जो घुसा हुआ है ना अब ब्राह्मण क्या होता है है जो ज्ञानी होता है लदा फल वाला वृक्ष होता है फलदार उसी प्रकार ये भी जो है तो तो हमेशा तो तो... ब्राह्मण अहंकार रहित तो होता है कोई ऊंचा बनना चाहता है ऊंचा बनने का बना हुआ है चाहता ही नहीं बना हुआ है बन कर उसका अहंकार कर रहा है एक गलती है। आप ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं, ठीक है अच्छी बात है और ब्रह्मज्ञानी हो भी गए उसके अहंकार करने लगो वो तो गलत है या नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूं सब मेरे को ब्रह्मज्ञानी मानना चाहिए ये सोचना गलत है या नहीं गलत है सबको मानना देना चाहिए क्या जरूरत है <laughs> जरूरत क्या है? जब सब इच्छा ही तो हो गया है आपके लिए कोई माने ना माने फर्क क्या पड़ना है आपको किसी मानने से परम ज्ञानी हो जाएंगे क्या सबके मान्य से परम ज्ञानी होंगे अनुभव क्या परिस के मान्य से क्या फर्क पड़ना है न तो मानने से क्या फर्क पड़ना, पड़ना है आपको आपके स्वरूप में अंतर पड़ेगा क्या अब कोई आपको सारी दुनिया का आप महात्मा है तो वह महात्मा है कि आपके अपने त्याग और वैराग्य और ज्ञान के आदर पर महात्मा है फिर कोई आपको गाली भी दे, पी पड़ना कोई? कोई आप आपको हाथी बा चले बाजार कुत्ते हजार हाथी जैसे बाजार चल सारे भौंक रहे सारे कुत्ते आप भी चलते रहिए वेदांत अपने चिंतन करता है कोई कुछ कहे कोई कहे असाधु कोई कहे गृह कोई तो कह, कह, तो गए बनियान कहते ही हमें भी कहते आप हैं क्षत्रियता तो <laughs> <था। laughs> कहने कहने कहने है, है ब्राह्मण है कोई कहते हैं तो शूद्र जैसे रहता है कुछ भी नहाता धोता है दस बार बिरंगा जो नहाता है तो बेकार है कोई कुछ कहता है कह नहीं दो हमें कोई फर्क पड़ता कहने वालों को फर्क पड़ता है क्योंकि वो भेद दृष्टि उसके अंदर है ज्ञान उसके अंदर है इसे वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है असल का असली साक्षी, साक्षी को कर्तृत्व तुभ आरोप लगाते तो बात सुनेंगे ये की तो है। वो श्रद्धा अलग बात है ये श्रद्धा की विषय अलग चीज है ये फिर अज्ञान पोटी में आप आ गए ना ये बात, बात नहीं थी थी तभी तो तो परेशानी उनको थी। ये ही के वजह से वो वहां नहीं बोलते रहे तब तक जब आ गए मान लिया उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ब्राह्मण में सबसे बड़ा चीज है और ब्राह्मण में, में सबसे बड़ा चीज होता है ज्ञान कभी अहंकार कर लो विद्वान नहीं है तो तो है उसको कुछ भी नहीं जीरो है। आते शब्द का अहंकार करा कह रहा मैं बहुत बड़ा विद्वान बड़ा आचार्य हूं ये हूं वो हूँ मेरे को सब मानना चाहिए सब पूजा करनी चाहिए ये सब जो चाह रहा है अंदर से और बाहर से बाहर में भी देखने को मिल रहा है इस वो अभी उसके अंदर ज्ञान परिपक्व नहीं ये तो तो आगे अंगूठे पर पैर लगाया नहीं तो तो क्या श्रद्धा है तुम्हारी तो श्रद्धा ही नहीं रखता है इसलिए अंगूठे वो पैर अंगूठे पर, पर लगाए रखते है बैठते इसीलिए आगे यहाँ प्रणाम करे नहीं करता है जो विद्यार्थी ऐसे बैठ गए तो कहेंगे इस तरह तो श्रद्धा ही नहीं क्या है धोके पीना पड़ जाता है आज कल प्रणाम की बात है तो असल में ये सब जो परंपराए अज्ञान वश है यदि तो आप वास्तव प्रमुख ज्ञानी है आपके सब, सब कुछ सारा है, में किसे प्रणाम करना न करना सबको क्या मतलब है कोई आगे प्रणाम कर रहा अंदर से गाली दिए प्रणाम कर रहे फायदा क्या श्रद्धा है कोई प्रणाम नहीं कर रहा है श्रद्धा महत्वपूर्ण है की प्रणाम महत्वपूर्ण जरूरी नहीं है या अंगूठे पर जो है त्रिनेत्र लगा के करना कोई जरूरी नहीं है दुर्गुटी को लगा कर दूर से भी प्रणाम कर सकता है अंदर से वो झुक जाए प्रणाम से कर, पता, कर रहे से पता नहीं। पढ़ा, को किसी को कर रहे, रहे। आपको फर्क क्या पड़ना ब्रह्म ज्ञानी को न बिगरे अंदर से कर लिया मार बाहर से प्रणाम नहीं कर रहा अंदर से एकदम झुका हुआ है अंदर से समर्पित पूर्ण रूप है है आठों कर दिया है है हैं तब उसको भी आपके पास कि पूर्ण समर्पित है। और जो वास्तव में बाहरी दंडो कर रहा है त्रिपुण लगा कर लंबी चौड़ी ये असली श्रद्धावान है वो आकर चुपचाप बैठ गया किनारे में वो श्रद्धावान है वो श्रद्धा पहचानना है ना ये इसे बाह्य प्रणाम को मत नहीं देना है तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवाने का प्रणिपात करना जरूरी है प्रश्न में एक ही उपसर्ग परि सेवा में कोई उपसर्ग नहीं है व्यास जी और भगवान ने बहुत संभाल करके बोले हुए यहां पर प्रकृष्ठ रूपे नितराम पद प्रणिपाता ये नहीं कि आया एक मिनट का दंडत मार गया बैठ गया वो प्रणाम को प्रणाम नहीं मान रहे यहां पर प्रकृष्ट रूपेण नि सदा के लिए जो गुरु के लिए अर्पण कर दिया अपने आप को वो प्रणिपात परिप्रष्टेन परि उत्तर जोड़ दिया मैंने परित विचार्य प्रश्नम जो मुंह में आया जो मन में घट पूछने लगे उल्टा पलटा प्रसंग सोचो सारा सोचो जो समझाया जा रहा है वो सब दिमाग में रहना चाहिए तब ऐसे सारित प्रश्न पूछना चाहिए जिसे गुरु को भी प्रसन्न हो जाए जा। और जा प्रश्न पूछते हैं ना क्या जवाब देना है। मरी नहीं होते जवाब और कोई उत्सव नहीं जो छोड़ा अपने मर्जी पर नहीं जाए करो विपरीत क्रम से पहले सेवा फिर प्रणिपात फिर प्रश्न क्रम श्लोक जो है छंद के कारण से कम रखा गया पहले जो प्रणिपात करो फिर प्रश्न बाद में देखा जाएगा सेवा के बारे में अब प्रश्न पूछ गया परमज्ञानी होगी फिर क्या सेवा करेगा बाद में पहले सेवा जब सेवा करके सेवा तभी तो करे जब भक्ति हो श्रद्धा हो तभी तो सेवा कर पाएगा जो सेवा करेगा समर्पण भाव जगेगी उसकी पूर्ण रूपए समर्पित जब हो जाता है तब जब प्रश्न पूछता है तो उसके ज्ञान उदय हो जाता है सेवा क्या है, है? सेवा क्या सेवा और पाई ही होता है जी सेवा तो पाई होता है पहले जिज्ञासु के लिए क्योंकि वो बहिरंग साधन नहीं है क्योंकि बहिरंग साधन है ना अंतरंग साधन अलग बोलते भगवान ने वहां पर श्रद्धा वन लवे ज्ञान तत्पर है साधन बहिरंग सारी बाह्य चीजें है प्रश्न पूछना भी बाहि है समर्पण भी बाहि है और सेवा भी बाहि ये बहिरंग साधन है अंतरंग में क्या है श्रद्धा तत्परता संयत इंद्रियता सिर्फ बहिरंग साधन को बाह्य अर्थ में ही लेना है और उसको उल्टा अर्थ, अर्थ में नहीं ले जा सकते अंतर अर्थ में नहीं नहीं, नहीं। बहिंग साधन के साथ गिना हुआ सेवा है इसे बाह्य सेवा ही लेना है सेवा के बारे में बताया ये ये संकल्प करना वो, वो अलग भगवान की सेवा करना करना भगवान भगवान को धारण की सेवा होता है ना यह शास्त्र धारण करना भी एक सेवा है लेकिन ये तो बाह्य नहीं है ना तो आंतरिक हो गए ना ये आंतरिक हो गए पहले तो बाह्य साधन की बात दृष्टान दे रहे जैसे देव की प्राप्ति करने लोग अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं आप के अपने मनुष्य भाव को त्याग करके देवभाव प्राप्ति करने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं अनेक अनुष्ठान अनेक व्रत दुनिया भर करते हैं क्यों कर रहे हैं हमारे मनुष्य भाव मिट जाए और देवता बन जाऊं देवत्मा अग्न प्रवेश यथा तथा साक्षित्व अवशेषा स्विनाशम स वाती देवत्व भाव की कामना से अग्नि आदि प्रवेश भी लोक कर जाते थे यथा तथा ठीक उसी प्रकार से साक्षित्व अवशेषा सच्चिदानंद रूप में न होने के लिए स्विनाशम अपनी विनाश को भी चिदावास चाहता है सविनाशक वाचती देवत्व काम यथा लोक देवत्व प्राप्ति कामुष्या भृग्नि प्रयाग गंगा प्रवेशाद तो प्रवर्तन्ते पे जिसे लोक में देखने को मिलता है देवभाव की प्राप्ति की कामना से मनुष्य लोग भृगुवग्नि मतलब चटपट छप चत्प करने वाला भूसा आदि में पड़े जो अग्नि होता है भूसा अग्नि भूसा में आगे लगा करके उसे बैठ जाएंगे और धीरे धीरे धीरे चलते चलते जलते मार डालेगा ऐसा तप करते शरीर छोड़ रहे क्यों छोड़ रहे हैं अपने नाश कर रहे कि नहीं कर रहे हैं वो क्यों नाश कर रहे हैं देव भाव को प्राप्त करने इसे समुद्र भाव को प्राप्त करने के लिए गंगा आदि नदी अपने स्वरूप को विनाश नाश करना स्वीकार है उनको इसे को भी अपने स्वरूप नाश करना स्वीकारे क्यों सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करना है नहीं ना आप प्रकार अनुभव करना ही तो अज्ञान है भेदपुर आपको अनुभव करने का मतलब क्या आप उसको अपने से भिन्न देखोगे तो भेद प्रगंभ हो गया ना भेद ही तो अज्ञान है फिर तो बना रहता हो तो नहीं चाहता है ना हो ही नहीं सकता मनुष्य शरीर रहते हुए आप भगवान हो जाए कोई देवता बन जाए तो हो नहीं सकता इसलिए आप अपने मनुष्य शरीर को नष्ट करके भी देवता को भाव को प्राप्त करना चाहते हैं उसे चिदावास जानता है ये भ्रम जो उपाधि विशिष्ट होकर के जब तक मैं रहूंगा तो मैं ब्रह्म का अनुभव ही नहीं कर पाऊंगा अतिव अपने चिरावास को नष्ट करने के लिए तैयार है ब्रह्मानुभव करने का अनुभव का मतलब प्राप्ति ही ब्रह्मानुभूति अलग कुछ नहीं एवं साक्षी रूपेण अवस्था लक्षण से बलस्य साक्षी रूपेण अवसिधि रूपा जो अधिक फल है उसकी विद्यमान वह विद्यमान है उसे प्राप्त करने के लिए अपगम हेतु चिदाभास का विनाश का कारण विद्यमान होने से ब्रह्मज्ञानी भी प्रवृत्ति घट दे वह चिदाभास ब्रह्मज्ञान ज्ञान भी प्राप्त प्रवृत्त होता है यह तो उचित ही होता है घटता ही है नत्वज्ञान आभासत्व अग्छति चेत कथम तत्व विदान व्यवहार तत्व के आभास तो नष्ट हो जाता है, फिर तो व्यवहार कौन करेगा हैं? वो तो रहा ही नहीं, वो तो ब्रह्म हो गया अब उसमें के जीवित व्यवहार शरीर है आपने कहा पहले ज्ञानी का शरीर रहता है प्रारकरण की वजह से तो प्रारकरण शरीर है तो शरीर को देख करके जीवित व्यवहार कौन करेगा ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी हो गया ब्रह्म हो गया दुनिया तो है बहुत।, बहुत वो व्यवहार करते हैं नि? वो आपके शरीर को देखें कहेंगे बड़ा पुण्यात्मा है महात्मा जीवात्मा है ये दूसरे लोग देख के वही स्वदेह दा न मुंशतीमोचनम कर्म कर्म क्षय क्षय पर्यंत कलेश एक छाया जैसे बनी है हो गया जैसे गंगा जो बह रही है समुद्र हो ही जा रही है उधर फिर भी गंगा है या नहीं है और समुद्र होती जा रही है साथ साथ बनी हुई भी, भी है याव काल पर सृष्टि है तत्काल पर्यंत गंगा भी छतावास की छाया जैसे बना हुआ भी रह जाता है प्राण काल पर्यंत भूष्ट क्या इसलिए जो भूसा अग्नि में बैठ गया उतरण देवता हो गया वो नहीं जब तक वह शरीर जल के नष्ट नहीं होता बुरा मर नहीं जाता तब तक, तक वो जीव अपने आप को मान रहा कि नहीं मान रहा है मैं तब कर रहा हूं मैं अग्नि में जल रहा हूं यह अनुरोध कर रहा है ना सारा वो सारा अनुरोध करता है देव भाव की कामना कर रहा है इसलिए कहते हैं जब तक स्वदेह दाह जब तक अपने शरीर का दाह नहीं, तो नहीं हो जाता स्व नरत्व नहीं उसकी नरत्व कभी नहीं होता उसी प्रकार से यावत आरब्ध कर शरीर जब तक नष्ट नहीं होता नाभासन तब आभाव की संपूर्ण रूप में नाश नहीं होता लेद्या सिद्धांत ले संग्रह ग्रंथि लिद्या एक लेश रहता है हल्का छाया रहता उसी से सारी व्यवहार होती रहती है इसे तुम्हारा तो भ्रमादि नहीं होता उससे पूर्णतया नहीं है ना चला बास रह गया और लेशमा रह जो रहा है छाया रूप जो रह रहा है वो सार करते हैं और क्यों रह रहा है वो रह रहा है सब कहें किसके का अपने आप में तो वाक्य में पूर्णतक प्राप्त कर दिया देखिये यथा अग्नि आदो प्रविष्ट पुरुष दाहा दिना स्वदेह नाश पर्यंत नरुत्तम नर्व्यवहार योग्यत्म नहीं मुंचती अग्निया में प्रवेश पुरुष है दाह के द्वारा अपने देहनाश नरत्व अर्थात नरत्व के व्यवहार का योग्यता बनावरत्व से मुक्त नहीं होता एवं प्रागुकर्म क्षय पर्यतम प्रागुकर्म क्षय पर्यतवास व्यवहार न निवर्तव्यवहार भी निवृत्त नहीं होता भोक्तृत्वादी भ्रम उपादान से अज्ञान से निवृत्त पूर्व पक्षी कथा है भोक्तृत्वादि भ्रम के उत्पादन कारण होता है ज्ञान ही निवृत्त जब हो गया है कथम पुनर्भोगानुवृत्ति प्रार्थन रह गया उसके शरीर भी रह गया और भोग भी हो रहा है स्वेच्छा प्राप्त परीक्षा प्रार्थ से ये सब बातें आप जब रहे हो, कैसे मामला? जो करना खत्म हो गया तो यह सारी चीज कहा गई कथम वह मृत्यु प्रतिधि फिर शरीर को लेकर मृत्यु में ऐसा कैसे बोल सकता है ज्ञानी इत्याशांत प्रचलित संभाव दृष्टान्त के द्वारा उसको संभावित कर देखो प्रतिक्रिया बनी रहती है क्रिया न रहने पर प्रतिक्रिया बनी रहती है। आप दौड़ गए दौड़ रहे खड़े हो दौड़ में क्रिया तो खत्म हो गया ले उसकी प्रतिक्रिया हमते रहेंगे बहुत देर तक चलते रहे तो प्रतिक्रिया चल रही है उसे रोक लो मर जाओगे तो उसे रोक दिया जहां पर आप उम्र बंद कर दो तो अंदर से प्रे तो क्या होगा हाथ को दबा देगा हार्ट अटैक हो जाएगा तो उसको तो पर तो नहीं पड़ेगा मुंह खोल के ना पड़ जाता कई बार श्वास होनी पड़ती है। नहीं वो जो प्रतिक्रिया है वो कहा जाएगा रज का सर्क देखा था आपने भाई भी तो कांप रहे थे तो क्या होगा रस्सी तो मालूम हो गया तब तत्काल कंपन तो नहीं निवृत्त हो जाएगा लेकिन कंपन जो पहले हुआ था उसका नतीजा जो हाई ब्लड प्रेशर हो रखा है नॉर्मल होने में जो टाइम लगेगा कुछ तो समय लगता है कि नहीं घबराहट तो दूर हो गई उस समय लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है अंदर में वो समय लगता है शांत होने में ये दशा तो मेरे में घटा लो भरे दशा मर गया मर गया, मर गया कोई घोपड़ी फोड़ रहा है चोट लग गई घोपड़ी फोड़ ली हम मरिया मरिया बोलते हो जाते छाती मार लेते खून भी निकल जाते अब मैं मारो दसवा जिंदा खुद ही दसवा था अब क्या करेगा भले और रोना धोना बंद हो गया पिटरा साटना बंद हो गया एक दर्द दूर हो गया, क्या चोट लगे घाव तुरंत मिट जाएगा क्या घाव बना रहेगा दर्द काफी दिनों तक बना रहे महीना दो महीना भी चल सकता है, निर्भर होगा कितना बड़ा घाव हुआ है समय लगता है उसको इसलिए हम ब्रह्मत्व प्राप्त कर ले तो चिताभाष को समय लगेगा अपने पूर्ण प्रणने में कितना समय लगता है या उतना जितना प्रार्थ है आपका शेष उतने भर्तव्य बना रहेगा प्रार्भ कर्म गया चितावास खत्म पूर्ण रूप मात्र बना रहेगा और उसी के सारे व्यवहार होते रहेगा सामान्य में कोई आपत्ति नहीं है इस सिद्धांत की कहता है ननो भोकृत उपादान से अज्ञान से कथम पुनर्भोगानुवृत्ति कथमा प्रतिनिधि दृष्टान दृष्टान प्रसंग के द्वारा ये संभाव रज्जु ज्ञाने भी कमपाली शनि पुनर्म धाधकार रज्जु क्षिप्तर भवे रज्जु ज्ञाने भी रज्जु का ज्ञान होने पर भी कम पाली शनि जो कम है वो धीरे धीरे जाकर के शवन होता है रज्जु का ज्ञान हो गया सर्वनिवृत्त हो गया है फिर भी कम पाली जो प्रतिक्रिया की वह सारी चीजें धीरे धीरे शांत होते हैं धकार सार्षि भवे और पुनः अंधकार मंदांधकार आ जाए तो दोबारा भी आपको में को भी दिखाई दे सकता है दोबारा में सर्प दिखाई दे सकता है मंदांधकार यहां बहुत बड़ा रहस्य कथन हो रहा है इसका प्रश्न उठ सब्ता है ना ये दोबारा आपने कह मंदांधकार रज्जु में सर्प भ्रांति हो सकती है दो बारह हमें भी शरीर में सत्य भ्रांति हो सकती है कदाचि भा दृष्टान दृष्टान्त वैषम्यता पूर्वक समझना है क्षमता यही है अंधकार बार बार आता है यहां पर रोज रोज आता है अंधकार बार बार आप दो रजूस भ्रांति हो सकती है अंधकार में अज्ञान तो एक ही है एक बार मिट गया तो मिट गया बार बार तो आने वाला है नहीं।, नहीं रात तो रोज रात होएगा, लेकिन तो रोज नया अज्ञान पैदा नहीं होता एक एक, एक ही अज्ञान तो अनाधिकार चलाया हुआ उसको आपने मिटा दिया कहानी खत्म हो तो खत्म अब दो दोबारा कोई अज्ञान चीज तो है नहीं कहीं से आने वाला भी नहीं है वो तो आने जानी चीज था खाओ थी नहीं वाकई में ज्ञान से आपने उसको जो नहीं था उसको कहा निर्णय ले लिया है अतः अब क्या रह गया उसका दोपहर कहां से आएगा दोपहर भ्रांत कैसे पैदा करेगा वो नहीं कर सकता ये दृष्टान्त दाष्टान्त विश्व समझ है यहां पर क्योंकि पुनर्मंदांधकार में क्या कहा रज्जु रज्जु भवे रज्जु सर्फ हो सकता है वेदांति को भी दोबारा भ्रांति हो सकती है ऐसा आप नहीं बोलना अंतर समझना है अंतर क्या है यहां अज्ञान एक है और अंधकार पुनरावृत्ति का विषय है रोज रोज दोबारा आने वाला है वो अंधकार अंधकार आवर्तते प्रतिदिनम न तो अज्ञान एक है नष्ट कथम लेकिन अंधकार एक नहीं है इसलिए कहते हैं यहाँ यह दृष्टान तो लेकिन इतना तो क्या है यही है। जैसे दोबारा ना रसी को रसी क्या बोलता है दोबारा सांप बोल रहा है इसे ज्ञान भी क्या बोलता है मरती हो हम व्यवहार कर लेते हैं झूठा व्यवहार इतना ज्ञान रहता है जो बोल रहा हूँ लोग दृष्टि कह रहा हूँ मरती हो हम जानता क्या है अमरों अमरो में अमर तथा मर्त्यो में व्यवहार भी कर लेगा जनता के साथ बोलेगा नाम भी बता देगा सारा व्यवहार कर रहा है खाना पीना घूमना फिरना प्रधान सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके अपने दृष्टिकोण में कुछ भी नहीं हो रहा है लेमारेगावास कर लेकर सारा व्यवहार बोलते ये अंतर को बता रहे अस्तु द्वैत द्वैत छाया प्रतीते सत्यमें स्वान्नुभ प्रमाण में जीवन मुक्तिस्तावस्ते प्रती है जीवन मुक्ति की प्रतीत तो उस समय रहती है इसमें कोई संशय नहीं है द्वैत द्वैत द्वैत छाया छाया छाया प्रतिति, की के की के समान बनी रहती है। उसी प्रकार द्वैत छाया रक्षणा अस्थि और द्वैत छाया की रक्षा करने के लिए ले अविद्या लेन को मानना पड़ता है तस्मिन अर्थ इस विषय में बोधि प्रमाण अपनी अनुभूतियां प्रमाण्ञानी का अपना अपना अनुभूति ही प्रमाण है, प्रम है। इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं ढूंढ सकते ऐसे टिप्पणी कार ने कहीं का श्लोक दिया है लगता है संक्षिप्त शारीरिक का श्लोक जैसे दिख रहा के दाष्टान्त की को दाष्टान्त में वे सिद्धांत में घटाने जा रहे हैं